विक्रांत सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में पहुंचा उसने एक बार फिर से अपने अदृश्य डिटेक्टर को चेक किया विक्रांत के पास जो डिटेक्टर था उसका टाइम लिमिट काफी ज्यादा था ये एक बार शुरू होने के बाद अगले नौ दिन तक काम कर सकता था इसके साथ ही ये अपने आसपास 40 मीटर के रेंज तक मौजूद किसी भी खतरे को ट्रैक कर सकता है ऐसे में अगर कोई उसके ऊपर ड्रोन से अटैक करता है या फिर कोई दूर से गन आदि चलाने की कोशिश करता है तो फिर तुरंत ही उसे अलर्ट मिल जाता है ऐसे में डिटेक्टर के एक्टिवेट रहने पर विक्रांत बिल्कुल निश्चिंत था कि उसे कोई खतरा नहीं होने वाला है अब उसे विश्वास हो गया कि यहां पर अब कोई खतरा नहीं है तब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली और फिर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला रूम में अंदर जाने के बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है कोई उसका पीछा कर रहा है विक्रांत पीछे मुड़कर देख नहीं वाला था कि अचानक से किसी ने उसकी गर्दन को दबोच लिया विक्रांत अवाक रह गया उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ अब यहाँ एम्बेसी के भीतर आकर कौन उसके ऊपर अटैक कर सकता है ये तो इंडियन एम्बेसी है और यहां पर भला कोई अंदर कैसे आ सकता है एम्बेसी के गेट हाउस में सिर्फ ऑथोराइज लोग ही आ सकते हैं फिलहाल अभी ये सोचने तो किसी तरह इस अनजान आदमी के अटैक से खुद को बचाना है विक्रांत ने पहले तो अपने हाथों से खुद के गले को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन शायद उस शख्स ने अपनी पूरी ताकत से विक्रांत का गला जकड़ रखा था विक्रांत कितनी भी कोशिश कर रहा था लेकिन वो खुद को उसके चंगुल से छुटा नहीं पा रहा था काफी देर तक मशक्कत करने के बाद विक्रांत ने दूसरा पैंतरा अपनाया इस बार उसने उस आदमी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया उसने पूरी ताकत से उसे पीछे की दीवार से भिड़ाने की कोशिश की लेकिन फिर भी उस अजनबी ने अपनी पकड़ कमजोर नहीं की विक्रांत ने फिर भी उसे ले जाकर दीवार में पूरी ताकत से भिड़ा दिया गर्दन को नहीं छोड़ा तो फिर विक्रांत ने अपनी कोहनी पीछे करते हुए उसके पेट में जोरदार पर कर दिया ऐसा करते ही तुरंत उस अजनबी ने विक्रांत की गर्दन को छोड़ दिया अब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका अभी विक्रांत अपनी गर्दन पकड़कर लंबी लंबी सांसें खींची रहा था कि अचानक से उसके पीठ पर जोरदार लात पड़ी और वो आगे जाकर टीवी कैबिनेट से भिड़ गया टीवी कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ फ्लावर पॉट और कुछ किताबें नीचे गिर गई फ्लावर पॉट टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी ऐसे में उसे लगा शोर की आवाज सुनकर एम्बेसी की सिक्योरिटी वाले गार्ड तुरंत यहां पहुंच जाएंगे लेकिन शायद उसका सोचना गलत था क्योंकि फ्लावर पॉट टूटने का शोर इतना भी ज्यादा नहीं था कि बाहर किसी के कान में जाए खैर अब विक्रांत ने किसी तरह से खुद को संभालते हुए अपने इस अनजान दुश्मन का चेहरा देखना चाहा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो दंग रह गया क्योंकि उस आदमी ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था काले रंग का नकाब जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी विक्रांत इस नकाब को देखकर हैरान रह गया अब ये नकाब बनाता कौन है साला कहाँ मिलता है किस दुकान पे साला टीवी के अलावा आज पहली बार इसे रियल में देख रहा हूँ अभी विक्रांत काले नकाब का विश्लेषण कर ही रहा था कि अचानक से उसके सीने पर एक जोरदार लात पड़ी और फिर वो हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा इस बार वो जिस जगह पर लैंड हुआ वो एक कांच का टेबल था विक्रांत कांच को चकनाचूर करते हुए टेबल के वुडन फ्रेम के बीच में जाकर फंस गया विक्रांत अभी भी हैरानी में था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई अजनबी उसके ऊपर अटैक करने वाला था तो फिर अदृश्य डिटेक्टर ने उसे खतरे का सिग्नल क्यों नहीं भेजा कुछ सेकंड तक सोचने के बाद उसे समझ आया कि शायद अदृश्य डिटेक्टर ने उसके पास सिग्नल इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ये आदमी उसे जान से नहीं मारना चाहता है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये आदमी है कौन आखिर कौन हो सकता है ऐसा शख्स कौन हो सकता है जो इंडियन एम्बेसी के गेस्ट हाउस में घुसकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है कौन है ये शख्स विक्रांत जोश में आ गया था वो दहाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ लेकिन फिर अगले ही पल उसकी दोनों टांगों के बीच लात का जोरदार प्रहार हुआ आ, विक्रांत दर से चीखता हुआ जमीन पर लेट गया जिससे उसको तुरंत समझ आ गया कि ये अनजान हमलावर कोई मामूली आदमी नहीं है इस प्रहार के साथ ही विक्रांत को यह भी समझ आ गया कि यह हमलावर काफी जाना पहचाना सा लग रहा था भले ही इसने चेहरे को नकाब से ढक रखा था लेकिन फिर भी विक्रांत को ना जाने क्यों ये काफी जाना पहचाना सा लग रहा था उसकी फाइटिंग स्किल काफी जानी पहचानी सी लग रही थी लेकिन कोई भी हो हमलावर जाना पहचाना है इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि विक्रांत उसे पिटता रहेगा उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए खड़ा किया और फिर उसने बिना किसी देरी के उस नकाब वाले शख्स के मुंह पर जोरदार घूसा रख दिया जिससे वो दो तीन कदम पीछे हो गया लेकिन तुरंत ही विक्रांत को भी इस घूसे का जवाब मिल गया उस नकाब वाले शख्स ने विक्रांत के मुंह पर इतना जोरदार पंच मारा कि उसके नाक से खून आना शुरू हो गया और फिर अगले ही पल उस नकाब वाले शख्स ने हवा में उछलते हुए विक्रांत के मुंह पर किक जड़ दिया इस बार विक्रांत हवा में उछलता हुआ फिर से टीवी कैबिनेट से जा भिड़ा इस बार वो कैबिनेट के ऊपर रखे एक सीडी प्लेयर पर लैंड हुआ था विक्रांत उस सीडी प्लेयर को देखकर हैरत में पड़ गया क्योंकि वो पिछले पांच दिनों से इस रूम में रह रहा था और ऐसा नहीं था कि उसकी नजर पहले इसे सीडी प्लेयर पर नहीं पड़ी थी लेकिन पहले इसे देखकर विक्रांत को लगा था कि शायद ये सीडी प्लेयर सिर्फ शो के लिए रखा गया है लेकिन अब उसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि क्योंकि विक्रांत के गिरने की वजह से इसका प्ले बटन दब गया और फिर अचानक से ये चलने लग गया विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में भला सी प्लेयर में गाने कौन बजाता उसे अपना नाइनटी का दौर याद आ गया जब वो पहले ऑडियो कैसेट में गाने भरवा कर ले आया करता था फिर फिर जब ऑडियो कैसेट का जमाना गया तो फिर सीडी प्लेयर का जमाना आया सीडी प्लेयर का जमाना खत्म हुए भी कई साल बीत चुके थे आ अभी विक्रांत जमाने के फेर में उलझा हुआ ही था कि अचानक से उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार लात पड़ी और फिर उसका सिर आगे जाकर दीवार से भिड़ गया उधर सी प्लेयर में अंग्रेजी गाना बजना शुरू हो गया आई हेट यू लाइक आई लव यू आई हेट यू उन्त काफी शख्स का गर्दन पकड़ लिया गर्दन पकड़ते ही उसे लेडी है ये ख्याल विक्रांत को तब आया जब उसकी नजर नकाब वाले शख्स की उभरी हुई और हिलती हुई छाती पर पड़ी साथ ही उसकी कोमर गर्दन भी विक्रांत को किसी लड़की के होने का प्रूफ दे रही थी विक्रांत ने तुरंत ही आगे हाथ करके उसके नकाब को उतारना चाहे लेकिन जैसे उसका बायां हाथ उस नकाब वाली लड़की के नकाब पर पड़ा तुरंत ही विक्रांत के पेट में उसने अपने घुटने धसा दिए विक्रांत दर से चीखता हुआ नीचे बैठ गया